का बड़ा सुंदर क्रम है उसका व्यवहारिक रूप भी बहुत सुंदर है आध्यात्मिक विकास भी बहुत सुंदर है और भगवत अनुराग जब आ जाए तो उससे मानव का सुंदरतम चित्र बनता है सबसे ऊंचा व्यवहारिक रूप मनुष्य का कैसे सुंदर बनता है व्यवहार में सबसे पहली बात है कि हम किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे दूसरी बात है कि परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से उपार्जन करेंगे उदारता पूर्वक उसका वितरण करेंगे व्यवहारिक जीवन बड़ा सुंदर बन जाता है अपने पास जो कुछ है वह सब उनमें लगा देंगे जिनको उसकी जरूरत है संसार में काम करने का समय मध्यकाल में आता है छोटे बच्चे जो संसार के काम के लायक तैयार नहीं हुए वे सेवा के अधिकारी हैं और वृद्ध शरीर जिनका समय निकल गया वे सेवा के अधिकारी हैं समाज सेवी जिन्होंने धन कमाना बंद कर दिया वे सेवा के अधिकारी हैं सत्य की खोज में लगे हुए भगवत अनुराग में डूबे हुए संत और भक्तजन जो उपार्जन के काम से अलग हो चुके हैं वे सेवा के अधिकारी हैं। तो ऐसा व्यावहारिक जीवन की जिसमें प्राप्त सामग्री और प्राप्त सामर्थ्य सब सेवा के पात्रों की सेवा में अर्पण हो जाए व्यवहारिक जीवन बहुत सुंदर बन जाता है प्रकृति का ऐसा विधान है कि दूसरों के साथ हम जो कुछ करेंगे वही अनेक गुना अधिक होकर अपने साथ होता है इसलिए जो जो अनुभवी जन है, जो के को, जीवन के जो जानते हैं, वे कहते हैं कि भाई बुराई किसी के साथ मत करो नहीं तो वो बहुत बड़ी होकर फिर तुम्हारे साथ होगी और भलाई करने की बात जब जीवन में आवे शक्ति सीमित होगी समय सीमित होगा लेकिन आपका भाव असीम होगा वस्तु आपके पास थोड़ी सी होगी लेकिन जिस दुखी वर्ग की सेवा करने आप जाएंगे, उस दुखी वर्ग का भला हो जाए उसका कल्याण हो जाए उसका दुख मिट जाए इस प्रकार की भावना आपके दिल में जो होगी वो विशाल होगी असीम होगी तो वस्तु जो आप देंगे दूसरों को उस वस्तु से अन्य शरीरों की सेवा बनेगी शरीरों की सेवा बनेगी और आपके भीतर जो सद्भाव होगा की हे प्रभु सबका दुख मिटे ये प्रभु सबका कल्याण हो ऐसी सद्भावना जो आपके दिल में होगी उसके द्वारा आपका चित्त शुद्ध होगा ये ये पहला फल बन गया उसका आपका चित्र शुभ होगा और आपकी सद्भावना से समाज में सद्भावना फैलेगी ये समाज की सेवा बन गई ठीक है ऐसे हमारा आपका इस संसार में रहना बहुत ही सुंदर उपयोगी हो सकता है और साधन रूप भी हो सकता है दुखों का नाश कैसे होगा तो अभी हम लोग में यह सुना कि जो सुख के भोगों का त्याग कर देगा भोगों की इच्छाओं और वासनाओं का त्याग कर देगा उसका दुख मिट जाएगा तो दुख मिटाना हम लोग चाहते है कि नहीं देख? अपना भी और दूसरों का भी देख चाहते हैं दुख मिटाना दुख मिटाने का उपाय क्या है तो बहुत ही पक्का बिल्कुल परीक्षित प्रमाणित उपाय यह है कि अपने में से सुख भोग की प्रवृत्ति और सुख भोग की बासना दोनों को छोड़ देना चाहिए ये दुख निवृत्ति का उपाय है तो सुख भोगों की प्रवृत्तियों को छोड़ दिया हमने और इच्छाओं को छोड़ दिया दोनों को छोड़ना पड़ेगा प्रवृत्तियों को भी और इच्छाओं को भी तो इन दोनों का त्याग हमने कर दिया तो अपना चित्र शुद्ध हो गया अंतर में बहुत शांति आ गई और जिसे स्वयं सुख भोगने की इच्छा नहीं है उसके पास आई हुई सामग्री अवश्य ही सेवा में लग जाती है क्या करेगा रखते उसके पास अगर सामग्री आएगी तो वो सेवा में लगा देगा इस तरह से हमारा जो यह बाह्य जीवन है जगत में रहने का एक अवसर और क्रम है ये बहुत सुंदर बन सकता है और आप सोचिए कि ऐसा कोई व्यक्ति हो, कि जो काम करने में समर्थ है और उसके पास सामग्री भी है फिर भी वो शारीरिक बल को और अपने पास की सामग्री को सुख भोग में न लगाकर सेवा में लगाता रहता है ऐसे व्यक्ति को समाज पसंद करता है कि नहीं और समाज पसंद करने लग जाए तो उस सेवाधारी को सेवा भावी को भूखे प्यासे रहना पड़ेगा एक, रहना पड़े। एक बहुत अच्छी घटना मुझे याद आ गई स्वामी जी महाराज आज ट्रेन में बैठ करके आ रहे थे फर्स्ट क्लास में बैठे थे और अन्न नहीं खाते थे नमक नहीं खाते थे तो उनको भोजन देने के लिए दूध और फल ये सब चीजें उनके पास लाई जाती थी कुछ लोग स्टेशन स्टेशन पर गौ का दूध घर से लाते थे बना बनाकर के जाते थे कुछ लोग फल रख के जाते थे दो चार नव लड़के कंपार्टमेंट में बैठे थे फर्स्ट क्लास में स्वामी महाराज के साथ उन्होंने कुछ देर तक देखा बाया जी के पास तो बहुत दूध आ रहा है फल आ रहा है तो मन चले लड़के कहने लगे की चलो भाई हम लोग भी साधु हो जाए हम लोग भी साधु हो जाए फिर महाराज जी से कहने लगे महाराज जी हम लोग भी साधु बन जाएंगे तो हम लोगों को भी दूध फल सब मुफ्त में मिलेगा तो हम जी ने कहा कि नहीं भैया मुफ्त में नहीं मिलता है तो लड़कों ने कहा कि ऐसा कैसे हम लोग तो इतनी देर से देख रहे हैं आपको तो सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है जी ने खुद प्यार किया उनको और कहा कि भैया तुम नहीं जानते हो मुफ्त में नहीं मिल रहा है हमने कितना दिया है तुमको क्या पता है कितना छोड़ा है तो ये आ रहा है तो तुमको जानना चाहिए फिर वो लड़के चुप हो गए कुछ बातचीत नहीं हुई मैं तो वहाँ थी नहीं स्वामी जी महाराज ने बाद में हम लोगों को सुनाया इतना ही सुनाया कि लड़कों ने ऐसे ऐसे कहा कि महाराज जी हम लोग तो देख रहे हैं इतनी देर से आपके पास तो सब सामान बिल्कुल फ्री आ रहा है तो महाराज जी कहा कि नहीं भैया फ्री नहीं आ रहा है मैंने कितना दिया है तुम लोगों को पता नहीं है मैंने कितना छोड़ा है तुमको मालूम नहीं है इसलिए ये आ रहा है इसको फ्री मत समझना फ्री नहीं है इतना ही समझ महाराज ने हम लोगों को भी सुनाया मैंने भी कुछ पूछा नहीं विचार करने लगी मैं भीतर भीतर कि सचमुच समाज की ओर से आवश्यक वस्तुएं आने लगती हैं आवश्यक सहयोग आने लगता है और अहम शून्य गीतराग संत महापुरुषों के शरीर की रक्षा प्रकृति करने लगती है परमात्मा करने लगते हैं, समाज करने लगता है ऐसा तो हम लोगो ने देखा है आनंदमयी माता जी स्वामी जी महाराज को लेकर के जा रही थी तो उनका जन्म उत्सव होता था मई मही महीने में बड़ी कड़ी धूप थी और लेके चली नौका से तारा गंगा जी के तट पर वाराणसी के आश्रम में बड़ी कड़ी धूप थी तो कहने लगी अरे बाबा को धूप लग रही है तो छाया होती बादल हो जाते तो अच्छा था तो माँ के भीतर ये संकल्प हुआ कि बाबा को धूप लग रही है छाया होती तो अच्छा था तो एकदम घने बादल आ गए और खूब छाया फैल गई और जितनी दूर स्वामी जी महाराज को ले करके वो मंडप तक गयी जगशाला तक गई उतनी दूर तक बादलों की छाया स्वामी जी महाराज के पीछे पीछे हम भी जा रहे थे कई लोग थे हम सब लोगों ने अनुभव किया कि संत के भीतर जरा की पीड़ा हुई पेड़े बाबा को कष्ट हो रहा है धूप लग रही है बस एकदम घने बादल आगे, और जितनी देर तक माँ और स्वामी जी महाराज पूरा मैदान पार करके जग् के मंडप तक गए वो बादल स्वामी के साथ साथ गए ही गए फिर धूप चढ़ी देखी हुई बात है तो एक दो नहीं अनेकों उदाहरण ऐसे सामने हैं कि प्रकृति मदद करती है परमात्मा मदद करते हैं, समाज मदद करता है ऐसा होता है तो मैंने जब सोचा तो मेरे ध्यान में आ गई बात कि भाई जिसने सुख की प्रवृत्ति को छोड़ दिया और जिसने सुख के संकल्प को छोड़ दिया अपना संकल्प भी नहीं रहा कि अमुक समय पर भोजन मिलना ही चाहिए कि अमुक प्रकार का मिलना ही चाहिए कि शरीर को धार जीवित रखना ही चाहिए सारे संकल्प अपने छोड़ करके फिर भी सांस चल रही है तो समाज की सेवा करना है मैं तत्व बोध और प्रेम परमात्मा से अभिन्न हो जाने वाली बात नहीं कर रही हूं। मैं ये कर रही मैं कह कि मनुष्य होने के नाते जिस समाज में हम लोग रहते हैं जिस धरती पर चलते फिरते हैं प्रकृति की बनाई हुई उस बाटिका को उस सुन्दर सी सृष्टि को और मूर्तियों से सजे हुए विविध प्रकार के व्यक्तियों से सजे हुए समाज को उसके साथ जो हमारा रहना है वो सुंदर से सुंदर कैसे हो सकता है ये पहला प्रश्न हम सभी सत्संगी भाई बहनों के सामने होना चाहिए आप सबके दिल में दिमाग में ये बात रहती है कि जिस समाज में मैं हूँ वो सुंदर होना चाहिए और मेरा यहाँ रहना जो है वो बहुत ही कुशलता पूर्वक और सम्मान पूर्वक जीतना चाहिए बोलिए आपके भीतर की भी बात रहती है कि नहीं जी तो कैसे ऐसा होता है वो उपाय मैं आपके सामने बता रही हूँ स्वामी जी महाराज ने कहा कि भैया ये फ्री नहीं है होगा बड़ा मूल्य चुकाया है उसका कौन सा मूल्य चुकाया है सुख की प्रवृत्ति उनका त्याग किया है और सुख की इच्छाओं का त्याग किया है और शरीर पर से अपना अधिकार उठा लिया है समाज चाहे तो इसको संभाले और रखे और रखेगा तो उसकी सेवा करेंगे और नहीं रखेगा तो मेरी बला से इतना सुप्रिय होना चाहिए ऐसा नहीं कि मैंने सुखों का त्याग कर दिया मैंने सुख की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया तो इतने बड़े महात्मा हम हो गए तो समाज को तो मेरे चरणों पर लौटना ही चाहिए अगर ऐसा किसी के भीतर क्लेम बनता है तो वो तो महात्मा हो ही नहीं पाएगा समाज की सेवा के लिए मैंने जीवन दान किया है तो सारे समाज को मिल करके हमारी हर इच्छा की पूर्ति करनी ही चाहिए मेरी हर सुविधा समाज ऐसी देखनी ही चाहिए संस्था के कार्यकर्ता हम बने हैं तो संस्था की सारी शक्ति मेरे ऊपर बरसनी ही चाहिए अगर ऐसा किसी के दिल में आता है तो उसका तो दुख ही नहीं मिटेगा सुख की बासना ही नहीं छूटेगी मनुष्यता ही नहीं निखरेगी तो मुक्ति और भक्ति को तो साफ कर रख दो बड़ी दूर की बात हो कभी कभी कभी कभी याद आता है मुझे बचपन में सुना करती थी मैं घर में चर्चा बुसी रहती थी सुनती थी आए थे हरि भजन को कहावत मैं सुना करती थी जब मैं साधक कोट के भाई बहनों को देखती हूँ कि समाज के लिए उपयोगी होना अपने चित्त को शुद्ध करना जो सेवा का पात्र है उसको सेवा देने में अपने भीतर कुछ सुप्रियोरिटी रखना कि मैं विशेष हूँ और ये कम है तो ये मुझसे सेवा लेने आया है ये सब दोष ऐसे हैं कि साधना के पथ पर एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं देते आप सभी भाई बहन अपने को संसारी करते हैं अपने को गृहस्थी कहते हैं, अपने को सामाजिक कहते हैं और सब ओर से थोड़े दिनों के लिए छुट्टी लेके सत्संग के नाम पर आ करके यहाँ बैठते हैं, तो आपका जो पाठ है जीवन का कि किस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए तो वो पहला ही सबक संत जनों ने हम लोगों को पढ़ाया और ये कहा कि जिसने संसार में ठीक प्रकार से रहना नहीं सीखा उसमें से संसार की आसक्ति नहीं निकलेगी संसार में रहने नहीं आया तो संसार से मुक्त होने की सामर्थ्य कभी नहीं आएगी तो संसार में रहना सीखना है क्या करना है उसमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि बहुत दिन के लिए प्रशिक्षण में जाना पड़ेगा सो सब कुछ नहीं है विचार शक्ति से काम लीजिए कार्य शक्ति से काम लीजिए भाव शक्ति से काम लीजिए काम बन जाएगा विचार की बात क्या है कि दुख रहित जीवन अपने लोगों की मांग है और वैज्ञानिक सत्य क्या है कि जिसने सुख पसंद किया वो दुख से बच नहीं सकता तो जिसको दुख से बचना है उसको सुख से बचना चाहिए तो काम बन जाता तो ये यहां पर रहने का सुंदर तरीका है अब तक जो कुछ इसका प्रभाव इसकी संगति का प्रभाव अपने भीतर अंकित हो चुका है उसके नाश के लिए जितना समय मिलेगा जगत में और समाज में स्व तो शरीर रहने का जितना समय मिलेगा उसी समय के सदुपयोग से पुराने प्रभावों को हम लोग मिटा सकते हैं तो व्यर्थ तो चिंतन का भी नाश हो जा हो जाएगा शरीर और संसार की आवश्यकता अपने लिए खत्म हो जाएगी एक बात हो गई अब दूसरी बात देखो प्रकृति की संपत्ति है सारी सृष्टि और प्रकृति की ही संपत्ति में ये विविध शरीर आते हैं तो शरीर सहित सब कुछ है प्राकृतिक संपत्ति है बिल्कुल भौतिक दृष्टि से देखो तो मैंने ऐसा प्रकृति का विधान सुना है और पढ़ा है कि जो मनुष्य मनुष्य होकर प्राकृतिक संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करता है उसको बहुत ही आसान होता है शरीर और संसार की पराधीनता से ऊपर उठ जाए और ऐसा करने में सारी प्रकृति आनंदित होती है थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक संत अच्छे संत हो गए निर्ममता और निष्कामता का आनंद उन्होंने पाया मेरा मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है सारी सृष्टि एक है प्रकृति एक यूनिट है उसी का सब विस्तार है तो मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है तो ममता का नाश हो, हो गया और चूंकि मुझे अविनाशी जीवन चाहिए इसलिए इस उत्पत्ति विनाश युक्त में से मुझको कुछ नहीं चाहिए तो निष्काम का आराम उनको मिल गया केवल निर्ममता और निष्कामता इतनी दूर तक तो जानी हुई बात है उसके आगे का उनको और क्या क्या मिला होगा तो वो जाने तो उन्होंने अपने विचार प्रकट किए अपना अनुभव बताया तो उसमें अज्ञार से एक पत्रिका उनकी निकलती है उसमें निबंध उनका छपा था रिटर्न जर्नी घर वापस जाने की यात्रा वापसी यात्रा ऐसा कहकर एक निबंध निकला था उसमें उन्होंने बताया और जो कुछ उन्होंने बताया उससे ऐसा मालूम हुआ कि इस प्राकृतिक जगत में जो व्यक्ति रहता है वो अगर प्रकृति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना छोड़ देता है तो प्राकृतिक शक्तियों में बड़ी प्रसन्नता भर जाती है और उसके आगे उसने अगर प्रकृति की वस्तु पर अपना अधिकार जमाना छोड़ दिया तो प्रकृति में बड़ी उदारता आ जाती है पहले भी आपने सुना होगा ऋषि मुनि जो पहले बल में रहा करते थे तो गहुए आकर के कुटिया के सामने खड़ी हो जाती थीं और बिना चूहे दूध उनके बहता था और ऋषि मुनि लोग अपने पात्र में ले लेते थे और पी लेते थे और बल फल फलों के वृक्षों में खूब फल लगते थे फल फूल देकर के प्रकृति उनको भरपूर रखती थी ऐसा हम लोगों ने सुना है सुनी हुई बात है, झूठी नहीं है तो इसलिए नहीं है कि समस्ती शक्ति के कार्य में जो अपनी ममता और कामना से बाधा नहीं डालता है प्रकृति की उपजाई हुई वस्तुओं का फल फूल और अनाज इत्यादि का जो संग्रही नहीं बनता है प्रकृति उस पर बहुत प्रसन्न होती है बड़ी उदारता बढ़ जाती है उसके हाथ में कोई सामान दे दो तो खत्म ही नहीं होता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है सेवा में लगता जाता है अभाव कभी नहीं होता है ये आजकल के समाज सेवी लोग भी करते हैं और मैंने देखा भी है ऐसा होता है प्रकृति में बड़ी उदारता आती है और आगे उन्होंने लिखा कि इस जगत की भूल भुल से छूट करके कोई सतपथ का पथित कोई सत्यानुरागी अपने वास्तविक जीवन की ओर बढ़ रहा हो तो सारे प्रकृति उसके साथ आनंद मनाती है और फिर अपना अनुभव लिखते हैं कि मेरे भीतर बाहर सब तरफ इतना आनंद भरा है इतना आनंद भरा है कि की कि वन मार्ग के वृक्ष के पत्ते जो डोल रहे हैं, ऐसे तो हिल रहे हैं आनंद से तो मुझे लग रहा है कि प्रकृति ताली बजा करके नाच रही है इस खुशी में कि एक व्यक्ति दुनिया के बंधन से मुक्त हो करके अपने घर जा रहा है खुशी मना रही है सारी प्रकृति जैसे नृत्य कर रही है बहुत अनुकूल हवा चल रही है वृक्ष के पत्ते डोल करके ताली बजा रहे हैं, जगत आनंद मना रहा है किस बात के लिए कि एक आदमी मिला आज जिसने प्रकृति की संपत्ति को अपनी ममता से दूषित नहीं किया जिसने प्रकृति की संपत्ति पर अपनी कामना की कुदृष्टि नहीं डाली वो आज अपने घर जा रहा है कहा जा रहा है जहाँ मृत्यु नहीं है कहाँ जा रहा है जहाँ दुख नहीं है अभाव नहीं है अर्थात जिसमें से उसकी उत्पत्ति हुई थी उसमें मिलने जा रहा है तो उनके भीतर भी बड़ा आनंद भरा था उसका वर्णन पूरा पूरा शब्दों में कोई भी अनुभवी समात्मा कर नहीं सका शब्दों में प्रकाशन उसका कोई नहीं सकता क्योंकि वह अमूर्त जीवन मूर्त चिंतन में भी नहीं आता है तो फिर मूर्त शब्दों में बनेगा कैसे पूरा पूरा तो कोई कर ही नहीं सकता है लेकिन थोड़ा जितना उनसे कहते बना उन्होंने कहा और तब से मुझे ऐसा लगता है कि कि जैसे किसी जगह पर आप खड़े हैं व्यवहार का जगत है परिवार की बात है समाज की बात है और आपके भीतर कंफ्लिक्ट हो रहा है संघर्ष हो रहा है वस्तु का त्याग करें कि प्रेम का त्याग करें कि परस्पर के संबंध का त्याग करें कि धन का त्याग करें कि सुख का त्याग करें ऐसी संकट की घड़ी आती है कि नहीं ये आती है उस समय स्वर्गश्रम में गीता भवन में परमात्मिकेतन में बैठ करके सुने हुए संत बाणी की याद आपको आ गई संतों के वचन आपके भीतर अंकित हैं, संकट की घड़ी में उदित हो गए और आपने सद्विचार का सहारा ले लिया अरे भाई छोड़ो वस्तु तो छूटे ही व्यक्ति का संबंध तू बिगा अरे भाई धन तो जड़ है और अपना न सही सौते ही भाई सही सजीव आदमी तो है तो धन का लोभ छोड़ो भाई का प्रेम रख लो भले वस्तु का त्याग कर दो कुटुम्बियों तो के दुख में शामिल हो जाओ भले दो रात सोने को नहीं मिले तो कोई चिंता नहीं नींद के सुख का त्याग कर दो और रोगी के सिरहाने खड़े हो जाओ अगर ये भावना आ गई आपके भीतर तो अनुभवी जनों का कहना है कि जो मनुष्य संसार में रहते हुए द्वंद की घड़ी में सद का सहारा लेकर सत्य को महत्व दे देता है झूठने वाले को छोड़ देता है तो उसी समय उसके विचार से आनंदित होकर उसके पांव के नीचे की धरती ऊंची हो जाती है बड़ा समर्थन है प्रकृति में परमात्मा में समाज में संत जनों में बड़ा समर्थन है आपके सद विचारों का यहाँ से हम भाई बहनों को आरंभ करना है आरंभ करिए, सब मदद करेंगे आपकी मैंने तो जीवन में अनुभव करके देखा कि प्रकृति में इतनी इतनी सहयता है आपके प्रति परमात्मा में इतनी सद्भावना है आपके प्रति समाज में इतनी उदारता है आपके प्रति कि अच्छा काम करेंगे आप पीछे केवल भीतर में संकल्प उठता है कि हम ऐसे अच्छे अच्छे रहें संसार में अच्छा करें अपने को अच्छा बनाएं बुराइयों का त्याग करें तो समाज भी विश्वास कर लेता है प्रकृति भी सहायता देती है परमात्मा भी विश्वास कर लेते हैं और खूब सहयोग देते है सब तो मैंने तो ऐसा पाया कि जब जब मेरे भीतर अच्छाई की ओर बढ़ने के लिए संकल्प तो उठता था और और तरह तरह की बातें दिल में आती थी कि अब ऐसा हो तो जीवन ऊंचा उठे तो मैं सोचती थी कि ऐसा हो मैं मानती नहीं थी परमात्मा से मानती जैसे उनसे तो नाराजी जाती थी तो मानती नहीं थी केवल भीतर सोचती थी कि अब ऐसा हो परमात्मा के घर का दरवाजा देखा हुआ कोई संत मिल जाए तो मुझको दरवाजा दिखा दे ऐसी कल्पना मेरे भीतर आती ऐसी आवश्यकता मुझे महसूस हुई तो ये काम परमात्मा ने पूरा कर दिया ऐसे ही जहाँ जहा जब जब साधन के काल में साधकों को आवश्यकता मालूम होती है समाज भी सहयोग देता है प्रकृति भी सहयोग देती है संत महापुरुषों की सद्भावना साथ देती है और परम की पालुकी का तो कोई अंत ही नहीं है इतना अच्छा विधान है मनुष्य के उत्थान के लिए केवल अपनी ही भूल है कि सत्संग का सहारा लेकर अच्छी अच्छी बातों को सुनने का आनंद हम लेते रहे इसका एकमात्र कारण यही है कि अभी तक मैंने उतना विकास अपना पसंद ही नहीं किया थोड़ी सज्जनता आ गई थोड़ा अच्छा रहन सहन बन गया समाज में सम्मान पूर्वक जीने का इंतजाम हो गया तो उसी में हम अपने को फुसला के बहला के दिन काट रहे हैं, लेकिन बहुत घाटा तो लग रहा है इस वर्तमान में जैसा अवसर मिला है इस वर्तमान में जितनी सामर्थ्य और जितना समय बच गया है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो बड़ा ही जबरदस्त विधान है मनुष्य के साथ प्रकृति का इस अवसर को हाथ से निकल जाने देंगे तो आगे ये परिस्थिति नहीं रहेगी घट जाएगा बल घट जाएगा अवसर निकल जाएगा जड़ता भर जाएगी तो रास्ता लंबा हो जाएगा स्वामी जी महाराज कहते आज जितनी चेतना लगती है आपके भीतर कि भाई नींद का सुख भी छोड़ दो आलस्य भी छोड़ दो घर का आराम भी छोड़ दो और बड़ी फुर्ती से तत्परता से सत्संग में बैठो वतन सुनो अपने को सुधारो तो जितनी चेतना और जितना चाव आज है आप में उसके आधार पर ममता और कामना को छोड़ने का पुरुषार्थ करके शरीर और संसार की पराधीनता को तोड़कर अमर जीवन से अभिन्न होने का पुरुषार्थ हम लोगों ने नहीं किया तो आज का अवसर निकल जाएगा तो पता नहीं कल क्या होगा और स्वामी जी महाराज को जब मैं साधकों के साथ बातचीत करते देखती सुनती उसके बीच में तो कहते हैं कि भैया आज करो चाहे कल करो अभी करो चाहे कभी करो मौत तुम्हारी है लेकिन बात ऐसी है कि रास्ता बहुत लंबा हो जाए और बिना उस पुरुषार्थ के मानव जीवन पूर्ण होगा ही नहीं बिना उस पुरुषार्थ के सब प्रकार के दुखों की निवृत्ति नहीं होगी बिना उस पुरुषार्थ के परम प्रेम की सरसता के बिना जीवन पूर्ण होगा नहीं अभाव लेकर जीना आपको पसंद नहीं है उसके लायक आप बनाए नहीं गए जड़ता का पोषण हम लोगों को इतना नहीं मिला है कि कि पशु श्रेणी की भांति से जाए तो बैठ के पागल करते रहे निश्चिंत कर तो नहीं हुआ, इतना हो गया तो अब ऐसा होना चाहिए उतना हो गया तो अब ऐसा होना चाहिए और ये सब कुछ देख लिया सब ठीक लगता है तो अब तो ऐसा जीवन मिले ऐसा जीवन मिले कि जिसको मृत्यु छू न सके अब तो ऐसा आनंद मिले ऐसा आनंद मिले कि जो कभी घटे नहीं और अब तो ऐसा प्रेमी मिले ऐसा प्रेमी मिले की जिसका साथ कभी छूटे नहीं और अब तो ऐसा रस मिले ऐसा रस मिले कि जो नित्य नवीन बना रहे पुराना कम किसने आवे ही नहीं, नहीं। किसकी मांग है? अपनी है न अपनी कहने की भी तो हिम्मत करो भाई व्यक्ति कह मनुष्य की मांग है अपनी मांग है तो इतना ऊंचा जीवन हो सकता है उसको छोटी छोटी बातों में उलझा करके हम लोग ना पीताए तो अपने पर बड़ी कृपा होगी अपनी अपने, अपने पर। <coughs> <coughs> तो ममता और कामना चली गई ममता से मुक्त होकर कामना से रहित होकर चित्त की शुद्धि में शांति में बहुत अच्छा लगा बड़ा प्रिय लगा अब उसके बाद स्वामी महाराज यह कह रहे हैं कि भी ऊंचा एक और है। वो क्या है कि अपने को कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी अविनाशी रसो से रचा हुआ यह छोटा सा एक यूनिट सीमित अहम भाव इस सीमित अहम भाव को लेकर उस असीम अनंत के समर्पित करो बिना देखे बिना जाने बिना किसी शर्त के कोई शर्त भी नहीं है और जानने की जरूरत भी नहीं है और अपने को उनसे भी कुछ चाहिए नहीं लेकिन सबसे उनके जीवन में सबसे समर्पित करो उसके होकर रहना पसंद करो उसकी उसकी प्रसन्नता के लिए अपने यूनिट पर से अपना अधिकार उठा लो अपने पर अपना अधिकार न मानना अपने में अपना संकल्प न रखना खूब बड़ी बात है भक्ति पंथ के साधकों के लिए भगवत अनुराग की खूब बड़ी बात है अपने सब संकल्प उनके संकल्प में पूरी कर दीजिए एक सेवा भारी मिशनरी महिला जहाज में 200 सौ सेवा भावी व्यक्तियों को लेकर बहुत सामान लेकर युद्ध क्षेत्र के घायल सिपाहियों की सेवा करने जा रहे थे बीच में तूफान आ गया जहाज टकरा गया साथी बिखर गए और इन्होंने अपने को एक छोटे से टापू पर पाया शाम का समय हो गया था प्रार्थना का समय तो निश्चित रहता है उनका तो वो बैठ गई प्रार्थना में उस समय उनके ध्यान में में आया तो कहने लगी कि हेपी का। तुम्हारा काम करने में जा रही थी तो ये क्या खेल किया तुमने ऐसा क्यों कर दिया बिखर गए सब साथ ही तो का। सब मिलेंगे कहा सामान सब बिखर गया मैं तो यहाँ बैठी हूँ कोई तो बात नहीं है लेकिन आपका काम तो बिगाड़ा है ऐसा क्यों किया? तो उनको भीतर से ऐसी आवाज मिली जैसे परमात्मा ने कहा हो कि मैं निजनों के साथ ऐसे ही खेलता हूँ तो हंस करके वो महिला कहती है कि तभी तुम्हारा निर्जन जल्दी से कोई होता नहीं है <laughs> <laughs> निजी जन होने में लोग डरते हैं दिव रहते हैं क्यों, क्यों तुम्हें तुम्हें खेल खेलते हो तुम खेले तुम्हारे साथ है उसके भीतर छोभ नहीं है उसकी भीतर अभिमान नहीं है लेकर के जाने में भी प्यारे का संकल्प प्यारे का काम और जहाज को बिखेर दिया तो उसकी मौज उसका खेल और जब उनके भीतर ये उत्तर मिला की मैं निजी जनों के साथ ऐसे ही खेलता हूँ तो कहते हैं कि इसीलिए तुमको तो कोई निजीजन मिलता नहीं है जल्दी से ऐसे खेलोगे तो कौन मिलता तुम्हारे तो आनंद है घंटा और दृष्टि उसी बात पर गई कि तुम्हारा गईन होने का साहस कम लोग करते हैं क्योंकि तुम लोग खेलोगे तो ऐसा वीर कौन है तो इसका अर्थ क्या निकला कि उनके खेलने का खिलौना बनने के लिए जैसे स्वामी जी महाराज ने अपने भाव बताए थे कि लाला लाली के खेलने का फुटबॉल हूँ मैं तो बिल्कुल ही अहम अपना संकल्प नहीं नहीं अपने पर अपना अधिकार सब छोड़ करके उनको दे दो फिर देखो क्या घर खुलता है बड़ा आनंद बड़ा आनंद इस प्रकार के निश्री का पर म ऐसी नाच कर स्वयं अपने को निर्ण करते हैं ऐसा नहीं है अभी तक तो यह लालका ही है तो देखेंगे की वो क्षण कैसे होते हैं अब देखो पूरा होगा तो बताऊंगी